में ऐसा काम कर अपना तीन बात पूरा तो गया हो एक बार तू चौथा मेरे खाने से और भी कर ले भगवान ऐसी दिल दिल इतना जवाब सुन के तरह की बात कर रहा है क्यों अक मेरा यह धर्म नहीं जो मैं चौथा बार करू तीन बार होते ही जो मैंने कर लिया अब तू तेरा तीन बार तो में अरमान है तू तो खे तीन बार तू सौ जब भी मैं मरू फिर यह धर्म नहीं जब मैं चौथा बार करू राजे कहने के, के लिए कर ले ऐसा ना हो कभी वो नहीं आ गया धर्म नहीं कौन शेर तो अपने तो खड़ा हो जाए रं एक खड़ा खड़ा भगवान चतुति कहे तो किसने भगवान पान लगा वो करी रहो अरे दाबाद अरे भगत तू करीना वो करी रहा जागी तू दे भी तो लेंगे भागी अरे भगत तू करिना भगत तो कोई खाना सुद ले लेने द्रो पिसु ताकी दियो चीरी बदए सुदिए लेने द्रोपसु ता दियों चीरी बदाए इके दिने दियो चीरी बदाए थकी जा कपारे तोरे पायो देखिए ना, बाघा के तोरे ना घट तो है करना भाई आओ पांडुयों के भारत में गि घाटा जी हो डार प्डुओं के भारत में गि घां हो डार अरे उभार रे भागत तो हेखारे नीध जाके जाकी भी तो लेंगे भागवान अरे भागत तो रेखा रे ये पाचे बखत के कारता दिगी ना, ना। पाचे बखत के कारता दीदी नाम भूलाना हो अब सुधली तू मोस्त्री को तू तो अरे पापी रे जग मे भाजा तू खबर लगे थे जब इस वर के वे भी तोरे दार बा खबर लगे थे जबरा के अली अली भक्ताली चल हा सद पहुंचे आए भगत को खरना करना, करना, करना। तो है भगत तुए खरना भगत तुए करेना खरे और जा भी तो लेने गे भगवान हे तो है खरना दाते नेर आई लेकर भी नाम ले कर भी नाम एरब मेरा जान पियो भगेवान कभी जब राम अपनी तो पैसा उठाई मारी मारी सांगे मारी मारी सा जो तो सद मेर आई ड़ भी दो हरी ले मोड़े तोड़ भी दो हड़ेरव मेरा ही है वो से राज गया भी जा रे बिना मैं ये सिंह ने दे खाई थर भी दे रे थारे थर भी देरब मेरा जान पाथर की तरह काफी हे बता कारे सिंह को बहार गाजनाई समझ भी बचा ले रे भी बचा ओ तो मर जानी बानी से तू भाग जादी नाम रखा जो हेरी भूरे का सुधा का के माई मेरा मेरा कार्ड मेरा मेरा कार्ड उम्र जानी समाज ये तो आज याद नाम रखा जो हेरी मेरा तू या बन के माई इतनी भी सुनकर राबी मेरा जाने से बे मार गया भी इतनी भी कहकर कह ये इतनी भी कह केर मेरा ही जान है तेरे वे तुम तो मार गया भी बोले बचा कोई रे सिंगणी ने पेट है बताई जब का साथ दाता के सुनता नहीं मेरी भी बंदगी हो दाता तरह से उठगी पड़गी से भंग भजन के माई पाचवी भक्ति के तात्री बंदगी मालिक का नाव कभी मैं भूला नहीं अब सुध अब सुध लीजिए रांझे पीर की याद तो मेरा बेड़ा पार क्या देने लगाई जब खबर भी लगी साई की दरगाह में सत्तर पी राझे की मदद को आई इतनी भी देखी राझे पीर ने जब राझे का दिल पे क्या धीर मनाई राझे का दिल के पर तसल्ली आ जाए जब लेके नाव भगवान का जब राम ने अपनी क्या सांग उठाई मारी मारी सांग घुमाई के सत्तर पिन का जोश सांगी की एक सांग में आ जाई तो सत्तर जोश की एक सांग में जो रंग मुड़ तुड़ भी सिंह दो हो गया जाबड़ा में सिंह ने क्या गिर खाई थर थर भी दही पात्र की तरह कापती हाश बनने का सिंह क्या हर तो बात ये सिवा खा के शेर जा पड़े शेर के लिए मोर्चा आ जाए सिंह के लिए बहुत सी देर में जाके होशे जो आया जब मरता गिरता सिंह बोलता अज खा हो सिंह क्या तेरे ताई अरे लेर भी बच्चा को बनी से तू भाग जा ना रखा जो मेरा तू ढाके के मैं क्यों मेरा तो आज काल समय में तो और तू बच्चा को लेके जल्दी रवाना हो जा देखो जो ने ये मेरा बच्चा मार दिया तो ढाके में से जाओ ना हो जाए आज मेरा तुरंतकार है और ये बच्चा जिंदा रहेगा तो दुनिया कहेगी अरे भाई देखो बुरा शेर तो मर गया पर उसका बच्चा अभी मौजूद है ढाके में तो मेरा नाव तो अमर की तो इतना जवाब के सिंह का तो प्राण हो जाए आओ लेके बच्चा के मुख सिंग बेटा तेरे बाप तो मर जा लेके बच्चा के लिए रवाना हो जाए रानी सिंगणी जाती जो देखी रानी दिल में ख्याल क्या की भगवान देखो यह ने इस सिंह का में कितना दिन से ऐसा करा है और कब से इसकी मोहब्बतें अंत को बातिया की कुमाई खाइए और यह भी नहीं जो ले अंत को मेरा पति मर गया तो खड़ी थोड़ी घनी देर रो तो रो मैं रोए भी चूड़ी ने भी हाथ में ही ले जा रही में से अपना के जवाब और सिंगनी, आपका पति का का बदला तोसू ले ले तू भगवान की हो तो मिट जाए जाए तो मिट देखो जैसा का जोड़ा भगवान ने मिलाया है ऐसा इनो का भी मिलाया है नहीं देखो आज कैम पे सिंगणी की बहुत आत्मा दुखी है क्यों इसका पति मर गया या वो लोग मर गय से एक खड़ा खड़ा भक्ति सिंह सिन्नी से एक सदाव कितने बना के जवाब कहता है जब राजे ने दिया भूल सुनाई कितना दिन से मर जानी तन से री मोहब्बत वो कितना दिन से मर जानी तन सिंह से मोहब्बत पाई हमारा सिरपुर छोटा जानी तन बखते पड़ा प मर जानी तेना ये भी पीठ बता आ तेरा फते बदना धो का करता पति का बदना ले लेकर कार्यता ही नहाई धागा बिसाती मैं मर जानी ये कार्य का ये बखते पड़ा प मर जारी पीठ बताए ये चलना होएगा सब कोई के दिन वे इस के की दोस्त व भीड़ बना पे गेरी मर जानी या पीठ बताई नहीं भी सुन कह रहे ये ते मेरा नहीं रे जब बोले ते भी तेरे भय जे करा सा पर जे तेरे ताई जा देवी सिर भी मरा तोरे तेरे भी मरा तो, रे भी मरा तो वो पर देसी पैडारे मरे जाने देवी हयोरे करे गिलेरे सिंहड़ी तो या बन कैर माई कोई भी घाटा रे मोह कोई भी घाटा वो परदेसी पर देसी नहीं भी है और करो ये रे सिंगर तो या बन रे जब मरता भी गिरता सिंह बोलता आज का हो सिंगी क्या तेरे ताई तेरे भी सिंग की घड़ा दिन की दोस्ती भी प्रभ कम जाते क्या कित पीठ बताई क्यों कि कितना दिन से स्नान कर रही है कब से तेज की मोहब्बत है और आज मर को शेर को छोड़ के अपनी चलती होगी नहीं त्रिरा पति है परंतु ऐसा काम कर त्रिरा त्रापति का बदला हो सिंगी मोसे तू लीजिए मैं त्रिया प्यार करता क्या हर करना ही मेरा धर्म है मैं आश्चर्य पे कभी वारदात नहीं करूंगा और तू त्रापति का बदला मेरे से ले जा एक दिन एक दिन सबके लिए मरना है अमल कोई दुनिया में नहीं आया क्यों तेरी आत्मा बहुत दुखी है तेरा पति मर गया नहीं आज मैं भगवान की बैकुंठप्री बे, तो का वासी हो जाऊं तो दुनिया में झगड़ाई मिट जाएगा तेरा पति का बदला मेरे से ले जा तो इतना जवाब सुन के नहीं ये भक्ति भक्ति सिंगड़ी बोलते के सुनता नहीं अरे शेर भी मरा तो पड़ा मर जान दे और करेगी बंदी क्या घाटा नहीं है ये चौथा पांच में तो करती मत बात है खान तोड़ी मरेगा मोकू सिंह ने घाटा नहीं है देखो ये तो मारे अपनी आई और मैं क्यों पर आई जाए और कर लूंगी मैं घाटा नहीं है इतना जवाब रानी ने सुन राज बट्टी बट होने कितना भला हो जुर्म की बात होगी ये सिंह ने बिल्कुल सच्ची कही है। ये सिंह ने सच्ची कहा है तो उसी बगत छाड़ खाट जमीन में गिर जाए तो अपना खूनी गोड़ा फोलिया बतने का कपड़ा बस्तर पहाड़ दे <laughs> नी भी सुन कर एरब मेरा ही जाने रेरे बे तु तो बड़े गया भी हर तनरे बरे रे के बहाज जाई ये तिवाड़ा रे खाए भी तिवाड़ा एर मेरा जाने राजा मेरे घेरे गया गे बी हर खून ये बोड़ा ये राजे ने अज यारुड़ाई सारा भी बस्त्र एर मेरा ही जाने जाओ राजे फाड़े तभी था हाय गोरा बता मेरे राजे ने यह मां के मिलाई भी लुड़ क्या रे लुड क्या भी लुड़का एर मेरा ही जाने जमी मेरे डोलेता भी हर हा से पता नकार राजे को वह हार गाजनाई बड़ गया तंबल से रांचे के भा लग जाकड़ा भर भर तो कंदर भापड़ा भूत हो गया जमीन में भटभ के मारे खून गोडा जो फूट गया अपने इस में और परेशान हो रहा राझे दिल में ख्याल गे भगवान। क्यों भगवान ने सच्ची कहा ये बात आज मैं मर जाता भगवान का में ले मार देता तो हीर भी महल में ये खेती अगर राजा भड़वा मर जाओ तो पड़ा मर जाओ और दूसरा राजा तैयार है परंतु मैं मेरे मां बापन को भाई बंधन को मैं दुनिया में पैदा नहीं तो अपने पड़ा पड़ा जमीन में एक किसरे दिल में क्रोध करे भगवान सुना आकार करके नहीं किस तरह धन मचा रहा है गुण। गुण। गुण। बोला ये बोला जब राझे मेरा पीरो करा सा हेरे दाता समझ तेर ताई करिए दो सेती भी करिए मेरा ही जान ये जाने पागेरे बंदे से भी हर पटरांडी की डी रे जग में तो के जालिए आसनाई आई वो ही ना पाया भी मेरा जाए हो बिर जग में नार से भी लग जाए आगे गई रे रूई में भुजान केर नई का जिसने हजार ये रे मेरा तो क्या याद यारे छुटाई जैसे मैंने छोड़ा रे देसी मैंने छोड़ा तेरा जाने आया रे पर मैं हीरो की खातर ये साली में या मही चरा को लाके धुआई जब इतने भी सुन के राझे गिर गया अस्पताल का राझी कुहर करना खाके भी इतनी वाला रांझे गिर गया खूणी गोड़ा रांझे ने क्या लिया कुड़ाई सारा भी बस्तर धीरम धीर कर दिया भर भर मुठ्ठी ने क्या खाकर माई तो राझे काकड़ा कंदर भाबड़ा भूत हो गया और अपने दिल में अब जो करने लग गया जब बोला राझा और सुनता नाई अरे दोस्ती भी करे पगड़ी बंसे फटंडी की जग में क्या जड़ी सुनाई या मालिक दुनिया में दोस्ती कहे तो पगड़ी बंसे करे आस्त्री के संग में मोहब्बत करने में दुनिया में कोई सुखी जो नहीं पाया दोस्ती भी पगड़ी से जग में क्या जली अस्नाई? देखो आज सिंगने या सेंगने में इतना प्यार इतना प्यार मोहब्बत मोहब्बत गिरा है कोई दूसरा से करता दोस्ती करता तो आज बदला लेता शेर का और मेरे कभी जिंदा नहीं छोड़ता बरबर बदला लेता और तेने सिं हिर हिर का संग में तेने भी कोई नफा नहीं किया आज मर्जी भगवान की शेर मार देता तो हिर भी महल में ये कहती भड़वा मर गया मर गया तो पड़ा मर जाओ और दूसरा जाओ तैयार है मैं दुनिया में पैदा नहीं पर मैं भी दुनिया में मूर्ख क्यों इतना प्यार प्रेम मैंने हीर में गिरा है दूसरा कोई और पगड़ी बंद से दोस्ती करता तो या तो बरबर से शेर से बदला लेता शेर से बदला लेना बस की नहीं आ तो इतना हार्डवुड जरूर बिन ठिकाने पहुंचाता यह भी बस की नहीं तब जिंदगानी पे याद रखता अब भाई मेरा दोस्त शेर ने मार दिया और मेरे शेर से पेश नहीं खाई तो ताब जिंदगा पर छाती में याद तो में मोहब्बत करने में कोई दुनिया में नफा नहीं किया दोस्ती भी है पगड़ी की जग में क्या जली मर ये पूत हो दाता उस फक्कड़ का जिसने मेरा क्या दिया छुटाई वो बाबा जी भैसे के ऊपर बैठे, जो मौकू लेने के वास्ते नहीं जाता तो सियात जन में आता जन भी आता यो मेरी तो जो मेरी आज है किस्मत लेके बंदी किस्मत लाई अटल बच्चा को छोड़ के ही की खातर मैंने आके भाई चराई सातु सातु छो भाई छोड़ा मैंने एक साथ कोई दुश्मन की आशा में पड़ता ना छे भाव छोड़ी कड़ी अनार की भा बंदी के कराई, दस्तक भी बैठा छोड़ा महल में बहन का हो प्रभु छोड़ा मैंने बैठना आज भी किस्मत लेके आई जो इतना कुटम अटल बच्चा को छोड़ के कुटम कभी परेशान हो रहा हूं मैं खातर एक इंसान ठोकर खाके समझ जाए जो भी बहुत बड़ी बात है देखो अब मैं मेरा वतन को चला तो तो में शामिल हो जाऊंगा दुनिया ये कहती कहेगी अब भाई देखो राझे में सत्र शत्रामाती धूल की नहीं, एक हीर मोहब्बत में आके नहीं और वहीं खत्म हो लिया नहीं, और नहीं तो मैं कुटुंब में शामिल हो जाऊंगा अपना दिल में का क्रोध है जो कर रहा और बहुत रहा। जब बोला का साथ के आज भी उठ जाऊंगा सरवर पीर की बंदी को लाग दुहाई तल्ला के सोग ने मेरा पीरकि भगवान कसम है। अब मैं जंग से लेने कदी भी नहीं ठहरूंगा राजा कहने को भगवान अब मैं जाऊं भी कहा अब शाम का भगत हो गया आज आज रात तो इसी ढाके में गुजारूंगा और प्रभात का टाइम होने के बाद में मेरे वतन लिए चला जाऊंगा और तब जिंदगा भर मैं लौट के और कभी जंग जंगसरे में नहीं आऊंगा तो राझे एक सिवरी का बोल सुन के और वही दंड का जो पड़ दिया साढ़ भादवा काम है इंदिरा का झड़ी लग रही झे इसे अपने क्रोध में जो पड़ा भैया, पढ़िया के फिरती-फिरती दिल को पर बात याद आ गई ने दिल में ख्याल कहे भगवान देखो वो बेचारे पाली हैं, गुआ है वो बेचारे दरखतन में छो के लिए क्या पता अंझा मर गया अजान शेर मर गया वो दरखतन में छड़े हुए और शाम का भगत हो गया नहीं तेने बंसी का वादा किया ना तो बंसी बजा दे, उतर-उतर के अपना घर को तो वो जाएंगे। तो एद, खड़ा हो होकर नहीं दिल में क्रोध तो हो ही रहा उसके में बदन के बस्त्र फटे हुए आओ लेके मनमोहन बांसी एक राझे बंसी की नहीं बजा है और कितने ग्वालिये वे तो में यारे बड़ा के के माए आरे बजाई रे राज आ रे दादा दखियों अरे बजाई रे पंखे पखरु ये बने सी पैरे भूए मत आता यह कुंजी को किसी जबिरा का वे तो अरे बाजा पाली मोया वे दर खत्म में हो होते बान को नाए इतनी पूरी होते बान कहनाए देख अरे बजाई दुनिया सुने थे राजा इतने दिन झाड़ी लगाए दुनिया सुने थे राजा इतने दिन झाड़ी लगाए मेरी मे मेन्दरी पर अरे बजाइन बाबा सूर्या बाया आरे दाबा दखदार अरे बजाइए राज थोड़ी फूके जबरा जिन्हें दिन बंद करा थोड़ी फूक जबरा जिन्हे दिनी बंद कराए तरीने पाली जबीदारी खत से वे तोरा ढोक लगाए अरे बजाई रे राधन सूर्या बाया अरे दाबा दख अरे बजाई रे राझने जब लेके नी भगवान का जब राज ने बंशी में फूक लगाई दादर बंसी ने मोया खोखला मेघा की धार झूमा घूमे क्या बनके माई सारा बंसी ने जो मोलिया उड़ता भी पखरू बंसी ने मोली मोलिया कुंज कोंकती राजे का पे आई राजा उस दिन दिखती ने क्या झड़ी लगाई कारी, कारी, बदी के के पे बिजली चमकती घटा पाली तो शेर का उसका मुकाबला नहीं हुआ और या राझे ने शेर मार दिया देखो बंसी का वादा किया करे सो भगवान चलना जरूर भी पड़ेगा जब थोड़ी फूक ने बंसी बंद करी जब पाल उतर के रांझे पे लीनी की आसूस लगाई रांझे सारे ग्वाल से अपने जूती लाठी ले ले के हाथ में और सारे ग्वालता हो जाए जाकर रांझे के पास में पहुंचे सारे मर पड़ा सारे ग्वाल ने जब राझे का चंद में दिनी क्या ढोक लगाई हाथ भी जोड़ के पाली बोलता सा हो रे की सुनता नहीं ओ महाराज आपने बहुत